श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव का श्याम पुकुर में अवस्थान दृष्टांत मुनसिफ उपेंद्र बड़े दिन की छुट्टी में आकर उसने मुझे उस बात का स्मरण दिया मैंने कहा मैंने सोचा था तुम्हें श्री राम कृष्ण देव को दिखाऊंगा, किंतु इस समय वे रुग्ण हैं श्याम पुकुर में रह रहे हैं बात करने के लिए डॉक्टर का निषेध है तुम नए आदमी हो तुम्हें अब वहाँ कैसे ले जाऊँ वह दिन बीत गया उसके बाद उपेंद्र दूसरे दिन मेरे मझलें भाई गिरीश के साथ भेंट करने आए श्री रामकृष्ण देव की बात चली और मझलें भाई साहब ने उनसे कहा एक दिन अतुल के साथ उन्हें देखने चले जाना उपेंद्र ने कहा उन्होंने तो छः महीने पहले ही कहा था कि ले चलेंगे परंतु अब यहाँ आया तो कह दिया कि अब नहीं होगा मैंने मझले भाई साहब से कहा हम ही अब हर समय वहां नहीं जा पाते नए आदमी को कैसे ले जाऊं मझले भाई साहब ने कहा ठीक है तो भी एक दिन ले जाना उसके भाग्य में होगा तो वे इसे दर्शन देंगे प्यार करेंगे इसके अनंतर एक दिन तीसरे पहर मैं उपेंद्र को लेकर गया उस दिन श्री रामकृष्ण देव के कमरे में उनके बिछौने के पास दो चटाई बिछी थी और अनेक व्यक्ति बैठे थे और तरह तरह का निरर्थक वार्तालाप हो रहा था उदाहरणार्थ चित्र खींचने की बात क्योंकि चित्र विद्या निपुण श्री अन्नदा अन्नदागची उस दिन वहाँ बैठा था सुनार की दुकान में सोना चांदी गलाने की बात इत्यादि बहुत देर तक हम लोग वहाँ बैठे रहे वैसी बातों के सिवाय एक भी अच्छी बात नहीं हुई हम लोग सोचने लगे आज इस नए आदमी को लाया और आज ही इतनी निरर्थक बातें यह उपेन श्री राम कृष्ण देव के संबंध में कैसा भाव लेकर जाएगा यह सोचकर मेरा गला सूखने लगा और बीच बीच में उपेन की ओर मैं डरते हुए देखने लगा परंतु जितनी बार देखा उसका चेहरा प्रसन्न ही प्रतीत हुआ मानो उन बातों से उसे बहुत ही आनंद मिल रहा है तब मैंने उसे उठने के लिए संकेत किया परंतु उसने और थोड़ी देर बैठने के लिए कहा इस तरह दो तीन बार इशारा करने के बाद वह उठ आया मैंने उससे पूछा तू अब तक क्या सुन रहा था उन सब बातों में सुनने लायक विषय क्या था मैं यो ही क्या तुझे बांगाल कहता हूँ उसके ललाट पर गोदने का एक तिलक था इसलिए हम मित्र लोग उसे वैसा कहा करते थे उसने कहा नहीं मुझे तो अच्छा ही लग रहा था पहले यूनिवर्सल लॉ सबके प्रति सम्मान प्रेम की बात सुनी थी परंतु किसी में उस भाव का प्रकाश नहीं देखा था हर विषय में सबके साथ उनको श्री कृष्ण देव को आनंद करते देखकर आज उनका अनुभव हुआ एक दूसरे दिन भी आना होगा मेरे तीन प्रश्न हैं, उनका उत्तर जानना होगा इसके बाद एक दिन सुबह उपेन को लेकर मैं वहां गया उस समय श्री रामकृष्ण देव के पास प्राय कोई नहीं थे केवल सेवकों में दो एक व्यक्ति तथा मेरे बहनोई महाशय थे। जाते समय मैंने उपेन से बार बार कह दिया था, जो कुछ पूछना पूछना, है स्वयं तो मन उत्तर पाएगा। किसी दूसरे से प्रश्न मत पूछवाना। किंतु वह था बहुत संकोची, जो मैंने मना किया था वह वही कर बैठा मल्लिक महाशय से प्रश्न पूछवाया श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया किंतु उपेन के चेहरे से पता लगा कि वह उत्तर उसके मन लायक नहीं हुआ तब मैंने उसके कानों में कहा ऐसा तो होगा ही मैंने तो तुझे बार बार कह दिया है कि जो कुछ पूछना है खुद पूछ लेना खुद पूछ क्यों नहीं लेता बीच में वकील क्यों खड़ा किया साहस के साथ अब की बार उसने स्वयं पूछा महाराज ईश्वर साकार है या निराकार और यदि दोनों है तो एक साथ इस प्रकार के दो संपूर्ण विपरीत भाव कैसे एक में रह सकते हैं सुनते ही श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया वे ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं जैसे जल और बर्फ उपेन ने कॉलेज में विज्ञान पढ़ा था इसलिए श्री देव का दृष्टांत उसके मन के लायक हुआ और उसकी सहायता से वह अपने प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर पाकर आनंदित हुआ उसके बाद उसने और कोई प्रश्न न पूछा और थोड़ी देर बैठ कर श्री रामकृष्णदेव को प्रणाम करके विदा ली बाहर आने पर मैंने उससे पूछा उपेन्द्र तुमने तो तीन प्रश्न की बात कही थी परंतु एक ही प्रश्न पूछ कर चले क्यों आए उसने कहा तुम नहीं समझे उस एक उत्तर से मेरे तीनों प्रश्नों का समाधान हो गया तुम्हें शायद याद है राम भैया श्री रामचंद्र दत्त इस समय प्राय घर में जल्दी जल्दी भोजन करके ऑफिस जाने के कोट पतलून आदि कपड़े सांस लेकर श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे और दो एक घंटे यहाँ धर्मालाप करके कपड़े बदल कर ऑफिस चले जाते थे श्री रामकृष्ण देव जब आज उपेन के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तब उन्होंने ऑफिस का वेश पहनते हुए इस कमरे में एकाएक आकर श्री रामकृष्ण देव की बातों को सुना था जो ही हम बाहर आए राम भैया बोल उठे अतुल दादा उनको उपेन को इधर लाओ ठाकुर ने उनके प्रश्नों के उत्तर में बड़ी कड़ी बात कही है वह उनकी समझ में नहीं आएगी मेरी इस पुस्तक श्री रामचंद्र दत्त लिखित तत्व प्रकाशिका को उन्हें पढ़ना होगा तभी वे श्री राम कृष्ण देव की बात समझ सकेंगे यह सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया मैंने कह डाला राम भैया तुम तो हमसे साल साल पहले से ठाकुर के पास आया जाया करते हो वे ठाकुर जो कहेंगे उसे यह समझ नहीं सकेगा और तुम्हारी पुस्तक पढ़कर ठाकुर जो समझा नहीं सकेंगे वह समझ सकेगा यह तुम्हारी कैसी बात है खैर उपेन को तुम अपनी पुस्तक पढ़ने देना चाहते हो तो दो वह दूसरी बात है अप्रसन्न होकर राम भैया ने अपनी पुस्तक उपेन के हाथ में दी